ऐसा यदि वे उत्तर देना चाहें, चाहे उत्तर देना चाहे आत्मा करण का अविषय है आत्मा क्या है? करण का हाँ गोचर का तो होता विषय गोचर का क्या है अविषय कौन करण का विषय है करना तो कर्णाविषयत्व आत्मा तो होगा यदि कहना चाहे कि आत्मा करण का अविषय है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 अच्छा तथा क्या और उस प्रकार तरगमाय का अर्थ है उस आत्मा को जानने के लिए उस आत्मा को जानने के लिए अनुमान आगमे अनुमान और आगम प्रमाण होने पर पहले तो मन को बताया ना अब कहते हैं अनुमान भी है और शास्त्री भी है आगम का अर्थ शब्द प्रमाण या शास्त्री प्रमाण क्या तथा और और उस प्रकार कैसे जैसे मन से जानते है ना तो उसी प्रकार और उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए अनुमान चाग में सती अनुमार और, अनुमान और प्रमाण के होने पर ज्ञानम न शासन ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है इति या कथन सहस मात्र है यह कथन सहस है केवल वास्तविकता नहीं है देखो आप ये ऊपर आई थी ना शंका की पंडित मन थी आ, क्या की जनवरी फर्ड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 हाँ पूरा बोलो कैसे बंदना है ना, ना। तो उदाहरण क्या दिया हुआ है क्या परदारान प्रत्ये ऐसा है क्या है हाँ की मतलब क्या है कि की परदारा पर नजर करना डालना परदारा को उकना ये क्या एक साहस है तो अच्छा काम है क्या हाँ तो बुरे काम में उत्साह रखने के लिए साहस शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में है अब शब्द कालक्रम से अपने अर्थ को बदल देता है तो अब जो है ना सास अच्छे बड़ा साहस सास का अच्छे अर्थ में आजकल हमें लगा है कोई बात नहीं कभी का ये साहस मात्र है साहस अच्छा नहीं है न अब देखना क्या उत्पद्य ज्ञानम और उत्पन्न होने वाला ज्ञान कर विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बात बाधते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 उत्पन्न होने वाला ज्ञान उससे विपरीत मतलब अपने ज्ञान से विपरीत अज्ञान का अवश्य बाध कर देता है।, है बाद कर देता है मतलब नष्ट कर देता है इति मैसा स्वीकार करना चाहिए ठीक है तो ज्ञान अज्ञान का बाध कर देता है क्या अत्या ज्ञानम दर्शितम हंता अहम हता अस्मी हंता अहम मैं मारने वाला हूँ और हताअस्मी मैं मारा गया हूँ मैं मारा गया हंता अहम का मतलब अहम अंताश्मी और आश्मी। समझ जाओगे ना हंता यहाँ असमी को जोड़ेंगे और आश्मी में किसको जोड़ेंगे अहम को अहम अंता और हाँ, हाँ, मैं क्या है ठीक है हाँ, हाँ, मैं मारने वाला हूँ और मैं होगा। हाँ मैं मारने वाला हूँ और मैं मारा गया हूँ तद अज्ञानम दर्शितम् इस प्रकार वह अज्ञान दिखाया गया ऐसा में करना मतलब और क्षंता हम हं इति इस प्रकार तद अज्ञानम दर्शितम वो अज्ञान दिखाया गया या उस अज्ञान को कहा गया उ जानीता इत्यत्र और उभ तो यहाँ पर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 तो वो प्रयोजक करता नहीं है मतलब जैसे वो मारता नहीं है उसी प्रकार मरवाता भी नहीं है पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर उभ तो होना भी जानी क्या आत्मनो हनन क्रिया यह कर्तृत्व आत्मा का हनन क्रिया के प्रति कर्तृत्व और क्या हुआ कर्मत्व हनन क्रिया का कर्ता कौन? आत्मा बनेगा तो ध्यान देना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 आत्मान आत्मान का, तो का कार्य है हनन क्रिया का तो किसमें विद्यमान आत्मा में आ आ आत्मा में जो हनन क्रिया का कर्तृत्व समझ में आ रहा है वो अज्ञान का कार्य है है ना और आत्मा में जो हनन क्रिया का कर्मत्व समझ में आ रहा है वो भी अज्ञान का कार्य है इसी प्रकार प्रियोज कर्तृत्व भी अज्ञान का कार्य है अब लगाना तत् सर्व क्रियासु अपनी समानम कर्तृत्व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 सभी क्रियाओं में आत्मा के कर्तृत्व धर्म में समान रूप से अविद्या के कार्य है समान रूप से अविद्या के कार्य है ऐसा कहने का मतलब ये है कि जैसे हनन क्रिया का कर्तृत्व अविद्या का कार्य है उसी प्रकार गमन क्रिया का कर्तृत्व भी कैसा है अविद्या का कार्य है और दक्षिण क्रिया का कर्तृत्व भी कैसा है अविद्या का कार्य है तो बताते हैं कि सभी क्रियाओं में भी सभी क्रियाओं में भी जो कर्तृत्व है वो कैसा है अविद्या का कार्य है यह कहना चाहते हैं? तो ऐसा लगाना कि आत्मा के अविकारित होने के कारण है। सभी क्रियाओं में भी सभी क्रियाओं में भी आत्मा का कर्तवि समान रूप से अविद्या का कार्य है है ना अविद्या का कार्य कौन है कर्तृत्ववादी अविद्या कृत करता अविद्या कार तो तो का कार्य कौन कर्तित्वी क्योंकि विकार वाला कर्ता कर्ता जो होगा वो कुछ विकार वाला होगा कर्तृत्व विकार तो उसमें रहेगा ही क्योंकि विकार वाला कर्ता अपने कर्म भूत अन्न को अपने कर्मभूत अन्न को प्रेरित करता है कि तुम करो तुम करो कर्ता जो होता है वो विकार वाला होता है और जिसको प्रेरित करेगा वो तो प्रेरणा का कर्म बन जाएगा ना जिसको प्रेरणा देगा वो क्या बनेगा प्रेरणा का कर्म बनेगा तो वही कहते हैं क्योंकि विकार वाला कर्ता अपने कर्म भूत दूसरे को प्रेरित करता है कि कुरु की तुम कर्म को करो अच्छा अब आगे पाठ देखेंगे तद एत अविश्लेषण विदुशाह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 इत्यादि के द्वारा अब है सभी क्रियाओं, में, अ, सभी क्रियाओं में, या, या है? में सभी क्रियाओं में एक सभी क्रियाओं में यह से क्या लेना है कर्तव्य धर्म सभी क्रियाओं में कर्तृत्ववादी धर्म अविशेषण कर रहे सामान्य रूप से से क्या लेना है इनका प्रसंग चल रहा है ना कर्तृत्ववादी धर्म में सामान्य रूप से एक मिनट कर तो आगे लिखा है ना तो करतव को लेना ठीक नहीं देखता हूँ मैं ठीक है, है? कर्तृत्व तो अलग लिखा हुआ है तो ये ऐसा फिर अनुय बता रहा हूँ मैं आपको चिंता मत करो तद अविशेषण करते सामान्य रूप से विदुषाह तद तद कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व सामान्य रूप से ज्ञानी का कर्तित्व और प्रयोजक कर्तृत्व का निषेध करते हैं पंक्ति तो दोबारा लगाएंगे आप बिरुषा कर्मा अधिकार अभाव प्रदर्शनार्थम ज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है इसका बोध कराने के लिए भगवान वेदाविनाशिनम तथा कथम सा पुरुषा इत्यादि वचनों के द्वारा इत्यादि वचनों के द्वारा सर्व क्रियासु है ना कि सभी क्रियाओं में अविशेषण करते हैं सामान्य समान रूप से सभी क्रियाओं में समान रूप से बिरुसा तर तट कर्तृत्व ज्ञानी के कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तव का निषेध करते हैं सभी क्रियाओं में सामान्य रूप से विदुषा तरकर्तृत्व सभी क्रियाओं में समान रूप से ज्ञानी के कर्तवक कर्तृत्व का निषेध करते हैं कर्तव क्या हेतु कर्तृत्व किसका निषेध करते हैं कर्तृत्व और ये किसमें नहीं है कर्तवर हेतु कर्तृत्व विद्वान में ज्ञानी में तो ज्ञानी के कर्तवर हेतु कर्तव का निषेध करते हैं तो किसी एक क्रिया में या समान रूप से सभी क्रियाओं में हाँ क्यों करते हैं हाँ कर्मा, कर्माधिकारा कर्मा, भाव प्रदर्शनार्थम ये इसका उत्तर है आगे देखेंगे कुह पुनः विदुषरा अधिकारा पुनः विदुषरा कुहाधिकारा यह है कि पुनः ज्ञानी का किसमें अधिकार है ज्ञानी का किसमें अधिकार है इति ये तद उत्तम पूर्व पूर्व ज्ञान योग्यन संख्या नाम पूर्व योगी पूर्व में ही ज्ञान योग्यन संख्या इस प्रकार कह दिया पुनः भी दुष्को अधिकारा की पुनः ज्ञानी का किसमें अधिकार है इति यह बात यह इस विषय को इति एस का क्या है इस विषय को पूर्व में ही ज्ञान योग्यन संख्या नाम इति युक्तम पूर्व में ही ज्ञान योग्यन संख्या इस प्रकार कह दिया ये श्लोक तो आगे आएगा अभी तो नहीं आया है पर भाषाकार ने पहले एक बार इस बात को कहा है कल के पाठ में ज्ञान योग्य नाम कर्म योगी नाम इस अभिप्राय तो अच्छा आगे देखिए आप हाँ। तथा क्या सर्वकर्म संसम वक्षती क्या तथा और उस प्रकार सर्व कर्माणी मनसा इत्यादि न सर्व कर्म संसम वक्षती सर्व कर्माणी मनसा सं इत्यादि के द्वारा सर्व कर्म का संयास कहेंगे कौन कहेंगे भगवान कहेंगे इस लोग को निकालो कहाँ का है कौन सी संख्या है पैसे एक संख्या मिल जाएगी पुरानी नहीं नहीं, नहीं है पैसे अच्छा देखते है, है। देखिए सर्वकर्माणी मनसा संस्ते सुखम वसी नौ द्वारे पूरे देही पुरे देहि कुरुवन न कार्यन अच्छा अब लगाने का प्रयास कीजिए इसका अन्वय देखना पूरा क्या है संस्ते परच्छेद और न एवं कुरुवन न कार्यन न एवो कुरुवन ना और सं आस्ती अन्य क्रम से शब्दों को देखेंगे वसी देही मनसा सरुकर्माणी सं क्या होगा वसी देही मनसा सरुकर्माणी सं और नुवन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 वसी आत्मा आत्मा, आत्मा वसी मतलब जितेन्द्री देना जितेंद्री देहधारी व्यक्ति मनसा सर्वकर्माणी सं मन मन तो मनसा कर्थ किया है भाषण यहाँ पर विवेक बुद्धि के द्वारा है की विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मों का त्याग करके नित्य नैमित्तिक काम जितने कर्म है सभी कर्मो का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 रहता है लग जाएगा फिर देखना बसी यही दे दे दे दे का अर्थ है की जितेंद्री देहधारी मनुष्य जितेंद्री देहधारी ज्ञानी जितेंद्री देहधारी ज्ञानी मनसा सर्वकर्माणी संन्यास से मन से सभी कर्मो का त्याग करके ना तो करते हुए और ना ही करवाते हुए नो द्वार वाले इस देह में सुख सुखपूर्वक रहता है तो यहाँ पर क्या है कि सर्वकर्माणी कहा है ना कि सब कर्मों को त्यागना है कितने कर्मों को त्यागना है हाँ तो इस कहते हैं कि सब सर्व कर्म संन्यास इसके द्वारा कहा जाता है अब आइए पाठ जहाँ है ध्यान देना तथा क्या क्या तथा और उस प्रकार सर्वकर्माणी मनसा इत्यादि सर्व कर्म संसकर्माणी मनसा इत्यादि के द्वारा सर्व कर्म संन्यास को कहेंगे ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं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 तो मनसा कहा है तो मन से होने वाले मानसिक कर्मों को छोड़ना है और कर्मों को नहीं छोड़ना है लगाइए शंका क्या है मनसा ऐसी वचनात मनसा ऐसा वचन होने से वाचिका नाम चा कायिका नाम ना सन्यासा कि ननु ननु शब्द शंका का सूचक है कि श्लोक में मनसा ऐसा वचन होने के कारण वाचिका नाम क्या कायिका नाम न संन्यासा वाचिक कर्मो का और कायिक कर्मो का संन्यास नहीं कहा है वाचिक और कायिक कर्मो तो का सन्यास है तो किसका सन्यास का है केवल हाँ तो इतना ऐसा फिर ऐहसा करना कि मनसा बचना, ते तो मनसा ऐसा बचन होने से केवल मानसिक कर्मों का ही सन्यास कहा गया है वाचिका नाम का नाम न ना संन्यासा वाचिक का और कायिक कर्मो का, का सन्यास नहीं कहा है सन्यास का संन्यासा त्यागी यहाँ त्याग अर्थ में है? तो फिर नया शंका होगी ना इसका समाधान देने वाले भाषाकार कह रहे ना ऐसा नहीं कहना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 कई चिक को भी छोड़ देना है क्योंकि सर्वकर्माणी कहा है ना कि मनुष्य संन्यास से भी कह सकते थे अथवा मनुष्य कर्माण संत भी कह सकते सर्वकर्माणी कहा है ना तो ऐसा कहने से क्या है कि सभी कर्मों का त्याग करना है पंक्ति लगाना ऐसा नहीं कहना क्योंकि सर्वकर्माणी की विशेष तत्वात स्व कर्माणी ऐसा विशेष रूप से कहा गया है और देखना फिर संकाई सर्वकर्माणी तो सभी कर्मो को त्याग करना चाहिए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 पहले ध्यान देना कि मन मन की प्रवृत्ति पूर्व में होगी तभी वाणी और शरीर की प्रवृत्ति होगी आप तो मान लीजिए यहाँ से उठना है जाना है तो पहले मन में विचार आएगा तब आप शरीर उठेगा गा गा पहले उठ जाएगा mm -mm, मन, मन, मन में विचार आएगा ना तो मन की प्रवृत्ति पूर्व में होती है शरीर की प्रवृत्ति बाद, बाद में होती ना ना। है तो मन की प्रवृति पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार जो होता है न की जो बोलते है ना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 लग जाएगा क्या जा वाणी और काय का व्यापार मनो मनोव्यापार पूर्वक होता है पूर्वक पंचमी है ना पंचमी हेतु में है, है। ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि वाणी और काय की प्रवृत्ति मन की प्रवृत्ति पूर्वक होती है और मनोव्यापार अभाव तद अनुस्पत्त्य की मन की प्रवृत्ति के अभाव होने पर या मन के कार्य का अभाव होने पर व्यापार का सहकार या प्रवृति की मन व्यापार का अभाव होने पर तद है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 शास सम्मत वाचिक और, और काय कर्मों के कारण है क्या शास्त्र वाचिक और काय कर्मों के कारण वाक्काय कर्म है ना वहा वाक कर्म और काय कर्म है वाक से होने वाला कर्म और से वाला से वाला काय से होने वाला कर्म वाक से होने वाला कर्म को क्या कहेंगे वाचिक कर्म काय से होने वाला कर्म हो गया कायिक कर्म पंक्ति लगाना की शास्त्री शास्त्र वाचिक और कायिक कर्मों का कारण है कौन कारण हो जाएगा मानसिक कर्म हाँ साफ सम्मत वार्षिक और कायिक कर्मों के कारण मानसिक कर्मों को छोड़कर मानसिक कर्मों को छोड़कर कर अन्य कर्माणी अन्य सभी कर्मों का मन से त्याग करना चाहिए अन्य सभी कर्मों का मन से तो अन्य कर्म कौन हुए निषिद्ध कर्म काम में कर्म काम में तो मतलब सकाम निषिद्ध कर्म और काम में कर्म का त्याग कर देना चाहिए ठीक है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 तो मतलब ना तो कुछ करना है ना कुछ करवाना है और तो ठीक ठीक समझ ले आत्मा परमात्मा को तो क्या करना क्या कराना सर कर। ये मतलब है सब जो आपके काम नहीं है वही सब प्रपंच करता है जिसको ठीक ठीक बोल हो जाए कुछ करना धरना नहीं है ऐसा भाष्यकार का विषय है ठीक है लगाएंगे सर्वकर्म संन्यासम भगवता उगता फिर शंकाई की ना करते हुए ना करवाते हुए तो शंका कहता है कि आप जैसा सर्वकर्म का संन्यास कहते है ना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 मरने वाले के लिए मतलब आसन्न मरण हाँ जिसकी मृत्यु शीघ्र आने वाली है कि इसका अर्थ है आसन्न मृत्यु वाले के लिए है ना जीवता जीवित पुरुष के लिए नहीं है ये क्या का ठीक है में इसका, इनका अन्य कर्मों का ये जो नहीं ये नो है ना ये नो मतलब क्या स्तर कर्माणी मनशासन से ठीक है इस सभी कर्मों को मन से छोड़ना है पहले तो पूर्व पक्षी ने क्या बोला शास्त्रीय वाचिक और काय कर्मों के जो कारण हैं मानसिक कर्म हैं उनको छोड़ करके निषिध कर्म और काम्य कर्मों को मन से छोड़ना है मतलब उनको मन से छोड़ना नहीं है और जब मन से नहीं छोड़ेगा तो उनको करेगा फिर इसको जो शास्त्रीय वाक कर्म और काय कर्म को करेगा यह तात्पर्य है ना क्या करेगा शास्त्रीय वाक कर्म और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 करेंगे ना ये संकट सिद्ध हो गया ना तो बात सिकार कहते हैं कि वहां पर आगे ना नई कुरबन ना कार्यन ये भी तो कहा गया है तो फिर इसी से इसी से क्या है जब पुनः ऐसा कहा ना सर्वकर्माण मनसा सं के बाद में भी नयी कुरबन ना कार्यन जो तो कहा गया है उसी से सिद्ध हो गया क्या सिद्ध हो गया इस सबका कर त्याग कहना सबका त्याग बात आई मैं हाँ तो जो बाद में कह दिया है ना तो उससे उससे यह सिद्ध हो गया शास्त्रीय कर्मों का भी त्याग करना है तो इस पर जो है पूर्व पक्षी बोलता है कि भगवान के द्वारा कहा मेरा यह मरने वाले के लिए सरुकर्म संतल आसन मृत्यु वाले मनुष्य के लिए है इसी छेद तक क्या हुई शंका न सिर्फ सिद्धांतिक ऐसा नहीं कहना क्योंकि नौ द्वारे पूरे देही आस्ते नौ द्वार वाले देही है ना की मतलब ये दे, यह देहधारी आत्मा या यह आत्मा नौ द्वार वाले शरीर में रहता है पूरे करते क्या शरीर नौ द्वार वाले शरीर में रहता है इति विशेषण अनुपत्ति इस विशेषण की असिद्धि हो जाएगी ध्यान दो शंका क्या है शंका यह है कि यह सर्व कर्म संसन नंबर टू वाले मनुष्य के लिए है जीवित के लिए नहीं है क्यूँकी न जीवता है ना तो क्या होगा न जीवता कि भगवता उठता अयम सर्वकर्म सन्यासा न जीवता भगवान के द्वारा कहा गया या सर्वकर्म संस जीवित के लिए नहीं। तो इसका जो है ना इस शंका का निराकरण भाष्यकार करते हैं ना ऐसा नहीं कहना मरने वाले के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या का नौ द्वारे पूरे देही नौ द्वार वाले शरीर में और नौ द्वारे पूरे देही आस्ते भी है ना आस्ते का क्या रहता है नौ द्वार वाले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 तो यदि वो मर जाएगा तो देह में रहना संभव होगा ना करते हुए ना करवाते हुए देह में रहना संभव होगा क्या लेकिन श्लोक में तो दे में रहना संभव बताया गया है इसका मतलब मरना व्यक्ति के लिए नहीं है वो तो जो जो आपका ज्ञानी पुरुष शरीर में है उस, उसकी बात चल रही है पंक्ति लगाना ना ही ही करते क्योंकि सर्वकर्म संन्यास नव कर्म संन्यास करके या सर्वकर्म संस पूर्वक मरे हुए मनुष्य का सर्वकर्म संन्यास पूर्वक सर्वकर्म सन्यास करके जो मर गया शंका कार के अनुसार मरने वाले के लिए है तो कहते हैं सर्वकर्म संसूर्वक सर्वकर्म सन्यास करके मरे हुए मनुष्य का तद्य आसन संभव रहना संभव नहीं है उस देह में रहना संभव नहीं है कैसे अकुर्वता या अकारता लगा यही करते क्योंकि क्यूँकी सर्वकर्म संस करके मरे हुए मनुष्य का तद देह उस देश में उस शरीर में न अर्वता अच्छा अकार्यता न करते हुए और ना करवाते हुए रहना संभव नहीं है लग गया सर्व कर्म संस कर मरे हुए मनुष्य का उस देह में ना करते हुए और ना करवाते हुए रहना संभव नहीं है अच्छा अब देखो आगे क्या देह संन्यास से इति बात आई फल में देहे सन्न से वो श्लोक निकालना कहा गया था एक चुगन था हाँ तो यहाँ मनसा है ना इसका क्या है मन से त्याग करके अच्छा यहाँ पूर्व पक्षी कहता है कि की संयस मनसा के साथ ना करके क्या बताया देहे देही देही, देही। देह श्लोक में तो नहीं आया है ना नही आया देही आया देह तो नहीं आया है ना नो देही तो, है हाँ न तो देही शनका कार्य करता देह सन्न से संबंधी अच्छा ठीक है नौ द्वारे शब्द है ना तो नौ द्वार वाला होता कौन है तो देह नौ द्वार सप्तमीय दुख नाम ना नौ द्वार नौ द्वारे पूरे पूरे कर से दे पूरे का क्या ध्यान देना वास्तवकार ने सं्यस्त का किसके साथ किया है ध्यान देना सर्व कर्माणी मनसा संणी सं तो संस का संबंध उन्होंने किसके साथ किया मनसा के साथ मनसा के साथ किया ना वास्तव्यकार ने और शंकाकार के अनुसार तो संन्या का संबंध पूरे के साथ है पूरे कर से देह पूरे का क्या अर्थ है।, हाँ, तो है कि देह संबंधा कि देह में कर्मों को रख कर इस प्रकार अन्वय है कि कह रहा है, पक्षी कह रहा है है पूर्व कि देह में कर्मों को रख कर कर के इस प्रकार अन्वय होता है आया और देह आस्ते न देह आस्ते की न मतलब तो देह में रहता है इस प्रकार अन्वय नहीं करना है ध्यान देना आस्ते अन् में भाषिककार के अनुसार किसके साथ है पूरे के साथ किसके साथ है की पूरे सुखम आस्ते पूरे देह में सुख पूर्वक रहता है पूरे सुखम आस्ते है न तो आस्ते अन्द में पूरे के साथ है भाष्यकार के अनुसार देह के अनुसार देह के साथ लग गया तो शंका कहता है देह संस इस प्रकार में है देह आस्ते न देह में रहता है आसान में नहीं है इसी चेत तक क्या हुई शंका तो अब ध्यान देना यह सिद्धांति कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना देखना क्योंकि सर्वत्र सर्वत्र का अर्थ है सभी शास्त्रों में आत्मा के अविक्रिय का निश्चय किया गया है आत्मा के अविक्रियव का क्या अविकारित्व सभी शास्त्रों में आत्मा के अविकारित्व का निश्चय किया गया है दूर पक्षी के अनुसार देह में रख करके किसको रख करके कर्मों को देह में रख करके किसको रख करके पूर्व पक्षी के अनुसार संन्यास रखना है देह के साथ अन्वय है और संन्या का रखना किसके अनुसार पूर्व पक्षी के अनुसार और सिद्धांति के अनुसार जो है उसका त्याग है त्याग है है ना मन से त्यागना और उसको देह में रखना तो भाष्यकार कहते हैं न ऐसा नहीं कहना क्योंकि सभी शास्त्रों में आत्मा के आधिकारिक का निश्चय किया गया है संचमी ऐसा नहीं कहना क्योंकि सभी शास्त्रों में आत्मा के अधिकारित्व का निश्चय किया गया है यदि रखे वो तब तो क्या है कि रखना रखने क्रिया का कर्तित्व आ जाएगा तो और विकार तो हो जाएगा यदि रखे तो रखने क्रिया का तो आएगा, कर्तित्व तो विकार होगा अब ध्यान देना और क्या है कि और क्या आसन क्रिया या अधिकरण आते आसन क्रियाया को अधिकरण की अपेक्षा होने से आसन क्रिया मतलब क्या रहना है ठीक है और आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होने से क्या संन्यासों से तद अन अपेक्षिकरण की अपेक्षा ना होने से ध्यान में ना जो आपका सन्यास है ना समी ये उपसर्ग है ना दू? दो समी दो उपसर्ग है असर है ये क्या वहां पर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 तो अब ध्यान देना आसन क्रिया को किसकी अपेक्षा है अधिकरण की आसन कर आपको रखना क्या अर्थ है रखना रहना, या रहना रहना रहना आसन अभी पहले भी आया ये शब्द किस आया दिखाना हमको तो कहाँ है किसरे तो है किने तो किने। अच्छा रहने अर्थ में था ठीक है तो यहाँ भी रहने अर्थ में लेना और आसन क्रियाकर्थ रहना और रहने को अधिग्रहण की अपेक्षा होने से रहेगा जो किसी अधिग्रहण में ही रहेगा और रहने को अधिग्रहण की अपेक्षा होने से क्या सन्यास का तो अधिग्रहण की अपेक्षा ना होने से तो संन्यास का क्या है त्याग संन्यास का क्या है तो त्याग के लिए अधिग्रहण की अपेक्षा नहीं है त्याग क्या एक अभाव रूप है त्याग क्या है तो उसके लिए अधिकरण की अपेक्षा नहीं है कहते संन्यास को अधिकरण की अपेक्षा नहीं है समपूर्वा तु न्यास शब्दाह त्याग अर्थो ना निक्षेपार्था तू करते किंतु संपूर्वक न्यास शब्द समपूर्वक ई करता यहाँ पर तू ई किंतु यहाँ पर संपूर्वक न्यास न्यास शब्द त्याग अर्थ वाला है निक्षेप अर्थ वाला नहीं है निक्षेप का क्या रखना संपूर्वक न्यास शब्द किंतु यहाँ पर समपूर्वक न्यास शब्द त्याग अर्थ वाला है और निक्षेप अर्थ वाला नहीं है तो निक्षेप अर्थ वाला नहीं है मतलब रखने अर्थ में यह नहीं है तो देखो कोई जटिलता होगी तो कल फिर बता देंगे आपको मतलब भी यदि उसकार से क्या करें रखना आसन तो अधिकरण की अपेक्षा होगी हाँ किसकी अपेक्षा होगी हाँ और उसकार से यदि करें निक्षेप त्याग तो अधिकरण की अपेक्षा नहीं होगी है न तो फिर त्याग हाँ तो त्याग के लिए अधिकरण की अपेक्षा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 गीता शास्त्र में आत्म आत्मज्ञानी का सन्यास में ही अधिकार कहा गया है और तो कर्मणी अधिकारों ना कर्म अधिकार नहीं कहा गया है ऐसा लगाना दोबारा लगाना का इससे यह सिद्ध होता है कि गीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का सन्यास में ही अधिकार है और कर्मों में अधिकार नहीं है ऐसा उन उन स्थानों में तत्परिष्टार्थ है ना उपनिष्ठात करते आगे आगे उन उन स्थानों में आत्मज्ञान के प्रकरण में हम कहेंगे आत्मज्ञान के प्रकरण में हम कहेंगे दुबारा लगाना इससे सिद्ध होता है कि गीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का संन्यास में ही अधिकार है कर्म अधिकार नहीं, नहीं।, नहीं है इस बात को हम आगे उन उन प्रकरणों में कहेंगे हम दो तीन पंक्तियाँ दोबारा लगवा देंगे कल प्रकृतम तू बख्या की प्रकरण को कहेंगे ये प्रकृत अर्थ है की जिस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 वहाँ आत्मा के अविनाशित की प्रतिज्ञा की गई, वह आत्मा किसके समान है वो आत्मा किसके समान है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिलम पूर्णा पूर्ण उदच्यती पूर्णस्य पूर्णमालाया पूर्णमेवाचित अश्मी कर मैं तुम्हें समझ रहा था पंचांग उठा लीजिए तीन दिन दृष्टि कैसे हो गई गयी तो जो प्रकट प्राथमिक जी का